राजयोग प्राण का आध्यात्मिक रूप साधारण मनुष्यों में सुषुमना निम्नतर छोर में बंद रहती है उसके माध्यम से कोई कार्य नहीं होता योगियों का कहना है कि इस सुषुमना का द्वार खोलकर उसके माध्यम से स्नायु प्रवाह चलाने की एक निर्दिष्ट साधना है बाह्य विषय के संस्पर्श से उत्पन्न संवेदना जब किसी केंद्र में पहुँचती है तब उस केंद्र में एक प्रतिक्रिया होती है स्वयं क्रिय केंद्रों में उन प्रतिक्रियाओं का फल केवल गति होता है पर सचेतन केंद्रों में पहले अनुभव और फिर बाद में गति होती है सारी अनुभूतियाँ बाहर से आई हुई क्रियाओं की प्रतिक्रिया मात्र है तो फिर स्वप्न में अनुभूति किस तरह होती है उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नहीं रहती अति स्पष्ट है कि विषय के अभिघात से पैदा हुई स्नायुविक गतियाँ शरीर के किसी न किसी स्थान पर अवश्य अव्यक्त भाव से रहती है मान लो मैंने एक नगर देखा नगर नामक बाह्य वस्तु के आघात की जो प्रतिक्रिया है उसी से उस नगर की अनुभूति होती है अर्थात उस नगर की बाह्य वस्तु द्वारा हमारे अंतरवाह्य स्नाओं में जो गतिविशेष उत्पन्न हुई है उससे मस्तिष्क के भीतर के परमाणुओं में एक गति पैदा हो गई है आज बहुत दिन बाद भी वह नगर मेरी स्मृति में आता है इस स्मृति में भी ठीक वही व्यापार होता है पर अपेक्षाकृत हल्के रूप में किंतु जो क्रिया मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार का मृदुल कंपन ला देती है वह भला कहाँ से आती है यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वह उसी पहले के विषय अभिघात से पैदा हुई है अतः स्पष्ट है कि विषय अभिघात से उत्पन्न गति प्रवाह या संवेदनाएँ शरीर के किसी स्थान पर कुंडलीकृत होकर विद्यमान है और उनके अभिघात के फल से ही स्वप्न अनुभूति रूप मृदु प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होती है जिस केंद्र में विषय अभिघात से उत्पन्न संवेदनाओं के बचे हुए अंश या संस्कार समष्टि मानव संचित रहती है उसे मूलाधार कहते हैं और उस कुंडलीकृत क्रिया शक्ति को कुंडलनी कहते हैं संभवतः गति शक्तियों का अवशिष्ट अंश भी इसी जगह कुंडलीकृत होकर संचित है क्योंकि गंभीर अध्ययन और बाह्य वस्तुओं पर मनन के बाद शरीर के जिस स्थान पर यह मूलाधार चक्र अवस्थित है वह तप्त हो जाता है अब यदि इस कुंडली शक्ति को जगाकर उसे ज्ञात भाव से सुषुमना नली में से प्रवाहित करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को ऊपर लाया जाए तो वह ज्यो जो विभिन्न केंद्रों पर क्रिया करेगी त्यों त्यों प्रबल प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होगी जब शक्ति का बिल्कुल सामान्य अंश किसी स्नायु तंतु के भीतर से प्रवाहित होकर विभिन्न केंद्रों से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तब वही स्वप्न अथवा कल्पना के नाम से अभित होता है किंतु जब मूलाधार में संचित विपुलायतन शक्तिपुंज दीर्घ कालव्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्बुद्ध होकर सुषमना मार्ग में भ्रमण करता है और विभिन्न केंद्रों पर आघात करता है तो उस समय एक बड़ी प्रबल प्रतिक्रिया होती है जो स्वप्न अथवा कल्पनाकालीन प्रतिक्रिया से तो अनंतगुणी श्रेष्ठ है ही पर जागृतकालीन विषय ज्ञान की प्रतिक्रिया से भी अनंतगुणी प्रबल है यही अतेंद्रीय अनुभूति है फिर जब वह शक्तिपुंज समस्त ज्ञान के समस्त संवेदनाओं के केंद्र स्वरूप मस्तिष्क में पहुँचता है तब संपूर्ण मस्तिष्क मानव प्रतिक्रिया करता है और इसका फल है ज्ञान का पूर्ण प्रकाश या आत्म साक्षात्कार कुंडली शक्ति जैसे जैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र को जाती है वैसे ही वैसे मन का मानो एक एक पर्दा खुलता जाता है और तब योगी इस जगत की अपने सूक्ष्म या कारण रूप में उपलब्धि करते हैं और तभी विशेष स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदना और उसकी प्रतिक्रिया रूप जो जगत के कारण है उनका यथार्थ स्वरूप हमें ज्ञात होता है अतएव जब हम सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि कारण को जान लेने पर कार्य का ज्ञान अवश्य होगा इस प्रकार हमने देखा कि कुंडलनी को जगा देना ही तत्व ज्ञान अति चेतन अनुभूति या आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है कुंडलनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं किसी की कुंडलनी भगवान के प्रति प्रेम के बल से ही जागृत हो जाती है किसी की सिद्ध महापुरुषों की कृपा से और किसी की सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा लोग जिसे अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहते हैं तो उसका जहां कहीं कुछ प्रकाश दिख पड़े तो समझना होगा कि वहां कुछ परिमाण में यह कुंडली शक्ति सुषुमना के भीतर किसी तरह प्रवेश पा गई है तो भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं में से अधिकतर स्थलों में देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक एक एक ऐसी कोई साधना कर डाली है जिससे उसकी कुंडली शक्ति अज्ञात भाव से कुछ परिमाण में स्वतंत्र होकर सुषुमना के भीतर प्रवेश कर गई है समस्त उपासना ज्ञात भाव से हो अथवा अज्ञात भाव से उसे एक लक्ष्य पर पहुँचा देती है अर्थात उससे कुंडलनी जागृत हो जाती है जो सोचते हैं कि मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया उन्हें मालूम नहीं कि प्रार्थना रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपने ही देह में स्थित अनंत शक्ति के एक बिंदु को जगाने में समर्थ हुए हैं अतएव योगी घोषणा करते हैं कि मनुष्य बिना जाने जिनकी विभिन्न नामों से डरते डरते और कष्ट उठाकर उपासना करता है उसके पास किस तरह अग्रसर होना होगा यह जान लेने पर समझ में आ जाएगा कि वही प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलीकृत यथार्थ शक्ति है चिरंतन सुख की जनडनी है अतएव राजयोग यथार्थ धर्म विज्ञान है वह सारी उपासना सारी प्रार्थना विभिन्न प्रकार की साधना पद्धति और समुदाय अलौकिक घटनाओं की युक्त व्याख्या है